महाभारत आदि आदिपर्व एक चुरीशदीक शतमोध्याय दुर्योधन का धृतराष्ट्र से पांडवों को वारणावत भेज देने का प्रस्ताव व समयवाच एव श्रुआत्र प्रज्ञा चक्षुनिपह कणिका श्रुवाश धृतराष्ट्रो द्विधा चित्त सौ का समपद्यत दुर्योधनश कर्णचस्त दुस्साहसन चतुर्थस्ते मंत्रयासुरी कतः तथो दुर्यत दुर्योधन ओ राजा धृतराष्ट्रम अभासत वह सम्पाजी कहते हैं राजन अपने पुत्र की जबा सुनकर तथा खड़क के उन वचनों का स्मरण करके प्रज्ञाचक्षु महाराज धृतराष्ट्र का चित्त सब प्रकार से द्विधा में पड़ गया वे शोक से आतुर हो गए दुर्योधन कर्ण सुवलपुत्र शकुनी तथा चौथे दुस्सासन इन सब ने एक जगह बैठकर सलाह की फिर राजा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा पांडवे भ्यो भयम न सान भवान न निपुणे नभिपाए नगरम वारणावतम पिताजी हमें पांडवों से भय न हो इसलिए आप किसी उत्तम उपाय से उन्हें यहाँ से हटाकर वाराणावत नगर में भेज दीजिए धितपुत्रेण श्रुवा वचनम ईरीत मुहूर्तम इव संचित दुर्योधनम अथा ब्रवीत अपने पुत्र की कही हुई यह बात सुनकर धित्राष्ट्र दो घड़ी तक भारी चिंता में पड़े रहे फिर दुर्योधन से बोले धितराष्ट्रवाच धर्म सदा पाण्डु तथा धर्म धर्मपरायण सर्वेशु ज्ञातेषु तथा मई विशेषतः धितराष्ट्र ने कहा बेटा पांडु अपने जीवन भर धर्म को ही नित्य मानकर संपूर्ण ज्ञातिजनों के साथ धर्मानुकूल व्यवहार ही करते थे मेरे प्रति तो विशेष रूप से नासित भोजनादेचित निवेदय निवेदयति मम राज्य धृतव्रत वे इतने भोले भाले थे कि वे अपने स्थान भोजन आदि अभीष्ट कर्तव्यों के संबंध में भी कुछ नहीं जानते थे वे उत्तम व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन मुझसे यही कहते थे कि यह राज्य तो आपका ही है तस्य पुत्रो यथा पांडु तथा धर्मपरायण गुणवान लोक विख्यात पौरवाणाम सुसमत उनके पुत्र युधिष्ठिर भी वैसे ही धर्मपरायण हैं जैसे स्वयं पांडु थे वे उत्तम गुणों से संपन्न संपूर्ण जगत में विख्यात तथा पूर्ववंशियों के अत्यंत प्रिय हैं सकथम सक्यस्मा अपला पितृपैत्र महाद्राजात सतहायो विशेषतः सतह। फिर उन्हें उनके बाप दादों के राज्य से बलपूर्वक कैसे हटाया जा सकता है विशेषता ऐसे समय में जबकि उनके सहायक अधिक हैं भूताहि ही पांडुनामा बलम चततम भृत भूता पुत्रस् पौत्रास्पि विशेषतः पांडु ने सभी मंत्रियों तथा सैनिकों का सदा पालन पोषण किया था उनका ही नहीं उनके पुत्र पौत्रों के भी भरण पोषण का विशेष ध्यान रखा था ते पुरा सकता पांडुना नागरा जना कथम युधिष्ठिर थे नोखन्यो समान धवान था पांडु ने पहले नागरिकों के साथ बड़ा ही सद्भावपूर्ण व्यवहार किया है अब वे विद्रोही होकर युधिष्ठिर के हित के लिए भाई बंधुओं के साथ हम सब लोगों की हत्या क्यों न कर डालेंगे दुर्योधन उवाच एवे तन्मया था भावितम दोषमात्मरे दृष्ट प्रकृत सर्वा अर्थ मारे दुर्योधन बोला पिताजी मैंने भी अपने हृदय में इस दोष अर्थात प्रजा के विरोधी होने की संभावना की थी और इसी पर दृष्टि रखकर पहले ही अर्थ और सम्मान के द्वारा समस्त प्रजा का आदर सत्कार किया है ध्रुवस्म सहायास्ते भविष्य प्रधानतः अर्थवर्ग सहासंस्तोद्य महीपते अब निश्चय ही वे लोग मुख्यतः से हमारे सहायक होंगे राजन इस समय खजाना और मंत्रिमंडल हमारे ही अधीन है स भवान पांडवा सु तुम सुषये मृदु नैवाभ्युपा नग्न वारणावत अतः आप किसी मृदुल उपाय से ही जितना शीघ्र संभव हो पांडवों को वाराणवत नगर में भेज दें यदा प्रतिष्ठित राज्य मयी राज्यति तदा कुशापत्या पुनरहेश भारत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 धित बोले दुर्योधन मेरे हृदय में भी यही बात घूम रही है किंतु हम लोगों का यह अभिप्राय पाप पूर्ण है इसलिए मैं इसे खोल कर कह नहीं पाता न चीष्मों न च द्रोणो न चतान गौतम भवश्यान मान कौनतेयान अनुमस्य कर हिजेन मुझे यह भी विश्वास है कि भीष्म द्रोण विदुर और कृपाचार इनमें से कोई भी कुंती पुत्रों को यहाँ से अन्यत्र भेज जाने की कदापि अनुमति नहीं देंगे चैव समासी कौरवे चैपुत्र नषम अमित धर्मयुक्ता मन स्पिना बेटा इन सभी कुरुवंशियों के लिए हम लोग और पांडव समान हैं ये धर्मपरायण मनस्वी महापुरुष उनके प्रति विषम व्यवहार करना नहीं चाहेंगे महात्म दुर्योधन यदि हम पांडवों के साथ विषम व्यवहार करेंगे तो संपूर्ण कुरवंशी और ये भीष्म द्रोण आदि महात्मा एवं संपूर्ण जगत के लोग हमें वध करने योग्य क्यों न समझेंगे दुर्योधन वाच मध्यस्थ सततम भिष्म पुत्र यत पुत्र तो द्रोण भविता नात्र संशय दुर्योधन बोला पिताजी भिष्म तो सदा ही मध्यस्थ हैं द्रोण पुत्र अश्वस्था मेरे पक्ष में हैं द्रोणाचार्य भी उधर ही रहेंगे जिधर उनका पुत्र होगा इसमें तनिक भी संशय नहीं है कृप सारद ततो तवे त्रोणम च भागिधेय च न सह त्यक्षति कर जिस पक्ष में दोनों होंगे उसी ओर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य भी रहेंगे वे अपने बहनोई द्रोण और भांजे अश्वस्थामा को कभी छोड़ न सकेंगे छत्तार्थब्धस्ताक प्रक्ष संयत परै निक समर्थो स्मान पांडवाधित विदुर भी हमारे आर्थिक बंधन में हैं यद्यपि वे छिपे छिपे हमारे शत्रुओं के स्नेह पास में बंधे हैं परंतु वे अकेले पांडवों के हित के लिए हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ न हो सकेंगे सविश्रद्ध पांडुपुत्रानु सह मात्रा प्रवास वारण आवंतम यथा ये तथा कुरू इसलिए आप पूर्ण निश्चिंत होकर पांडवों को उनकी माता के साथ वारणावत भेज दीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे वे आज ही चले जाएं विनिद्र कर्णम घोरम हृदय शल्यमार्पितम शोक पावक उद्भूतम मेरे हृदय में भयंकर कांटा सा चुभ रहा है जो मुझे नींद नहीं लेने देता शोक की आग प्रज्ज्वलित हो उठी है आप मेरे द्वारा प्रस्तावित इस कार्य को पूरा करके मेरे हृदय की शोकाग्नि को बुझा दीजिए इत ही श्री महाभारती आदि पर्वि जात गृह दुर्योधन परामर्शो एक चारिशद्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जातु पर्व में दुर्योधन परामर्श विषयक एक सौ इकतालीसवां अध्याय पूरा हुआ